कबीर साहब की कुछ साखियां हैं सुख में सुमिरन ना किया दुख में किया याद कह कबीरता तादास की कौन करे फरियाद सुमिरन सुरत लगाई के मुखते कछू बोल बाहर के पट देई के अंतर के पट खोल माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माये मनुआ तो दहदिस फिरे यह तो सुमिरन नाये जाप मरे अजपा मरय अनहद भी मर जाए सूरत समानी शब्द में ताहि काल नहीं खाए तू तू करता तू भया मुझ में रही नारी तेरे नाम पर जित देखूं तित तू इन साखियों का अभिप्राय बताने की कृपा कर आनंद की खोज किसकी नहीं कौन है जो आनंद नहीं चाहता सत्य की भी खोजे और ऐसा कौन है जो असत्य से सत्य में न उठ जाना चाहे अंधेरे से प्रकाश में संसार से परमात्मा में नास्तिक भी वही चाहता है चाहे उसे पता भी ना हो और जितने जोर से कोई नास्तिक कहता है कि मुझे ईश्वर में भरोसा नहीं उतनी ही प्रगटता से बात साफ हो जाती है कि भीतर बड़ी खोज है ईश्वर की उस खोज को दबाने का ही ये उपाय है ये नास्तिकता अपने को ही समझा रहा है कि जो है ही नहीं उसकी खोज पर क्या जाना लेकिन भीतर कोई गहन चाह है जो धक्के मार रही उस चाह को ही दबा रहा है नास्तिकता आस्तिकता का दमन क्योंकि ऐसा तो कोई आदमी हो ही ना सक, हो ही नहीं सकता जो आनंद ना चाहे और जिसने भी आनंद को खोजा अखीर में वो पाता है कि उसकी खोज परमात्मा की खोज में बदल गई क्योंकि परमात्मा के सिवाय और कोई आनंद नहीं उससे कम पर तुम नाच ना सकोगे परमात्मा से कम पर तुम आनंदित ना हो सकोगे उससे कम के लिए तुम बने ही नहीं हो वो परम ही प्रकट हो वो परम ही तुम्हारे चारों ओर बरसने लगे तभी संतृप्ति होगी तभी परितोष होगा तभी तुम्हारे घर के भीतर जो सतत रुदन चल रहा है वो बंद होगा आंसू सूखेंगे तुम पहली बार हंसोगे तुम्हारा पूरा अस्तित्व पहली बार खिल सकेगा एक फूल की भांति इतनी खोज है सभी की खोज है लेकिन मिलन तो बहुत थोड़े से लोगों का हो पाता उंगलियों पर गिने जा सके ऐसे लोग उसके मंदिर में प्रवेश कर पाते हैं मामला क्या है इतने लोग खोजते सभी खोजते फिर यह खोज थोड़े से लोगों की क्यों पूरी होती उसके कारण को ठीक से समझ लेना जरूरी है क्योंकि वही कारण तुम्हें भी बाधा डालेगा उसे अगर न समझा तो तुम खोजते भी रहोगे और पा भी ना सकोगे और वो कारण बड़ा सीधा साफ है लेकिन कई बार सीधी साफ बातें दिखाई नहीं पड़ती कारण है कि लोग गलत मनोदशा में उसे खोजते दुख में तो उसकी याद करते और सुख में उसे भूल जाते बस यही सूत्र है इतने लोग नहीं उसे उपलब्ध हो पाते उसका दुख का स्वभाव परमात्मा के स्वभाव से बिल्कुल मेल नहीं खाता दुख तो उससे ठीक विपरीत दशा है वो है परम आनंद सचिदानंद दुख में तुम उसे खोजते हो दुख का अर्थ है तुम पीठ उसकी तरफ किए हो और खोज रहे हो कैसे तुम उसे पा सकोगे जैसे कोई सूरज की तरफ पीठ कर ले और फिर खोजने निकल जाए खोजे बहुत चले बहुत लेकिन सूरज के दर्शन ना हो क्योंकि पहले ही पीठ कर ली दुख है परमात्मा के तरफ की तरफ पीठ की अवस्था दुख में तुम हो ही इसलिए कि तुमने पीठ कर रखी और उसी वक्त जब तुम्हारी पीठ परमात्मा की तरफ होती है तभी तुम्हें उसकी याद आती जब तुम सुख में होते हो तब तुम उसे भूल जाते हो परमात्मा सुख भी नहीं है दुख भी नहीं है लेकिन परमात्मा से दुख बहुत दूर है सुख थोड़ा निकट है दुख है परमात्मा की तरफ पीठ करके खड़े होना और सुख है परमात्मा की तरफ मुंह करके खड़े होना जिन्होंने सुख में खोजा उन्होंने पाया जिन्होंने दुख में खोजा वो भटके दुख का तालमेल नहीं है परमात्मा से वहां तुम रोते हुए न जा सकोगे वह द्वार सदा रोती हुई आंखों के लिए बंद वहां रुदन का प्रवेश नहीं नहीं तो तुम अपने रोने को उसके प्राणों में भी गुंजा दोगे अस्तित्व के द्वार बंद हैं उनके लिए जो दुखी हैं। अस्तित्व अपने द्वार खोलता है केवल उन्हीं के लिए जो नाचते गीत गाते गुनगुनाते आते अस्तित्व उत्सव है वह मरघटी सूरत लेकर नहीं जाया जा सकता अस्तित्व परम जीवन है वहां उदासी का कोई काम नहीं लेकिन जब दुख आता है तब तुम याद करते हो वो याद व्यर्थ हो जाती वही तो क्षण है जब याद का कोई अर्थ ही नहीं लेकिन तुम्हारी भी तकलीफ में समझता हूं दुख में तुम याद करते हो ताकि दुख हट जाए वो भी परमात्मा की याद नहीं है सुख की आकांक्षा है जब तुम दुख में उसे पुकारते हो तो तुम उसे नहीं पुकारते तुम सुख को पुकारते हो तुम उसे पुकारते हो इसलिए ताकि सुख मिल जाए दुख हटे इसलिए तो तुम सुख में नहीं पुकारते कि जरूरत ही क्या रही जो पाना था वो मिल ही गया परमात्मा की क्या जरूरत रही इसलिए दुख में अगर तुम पुकारो तो तुम सुख की आकांक्षा करते हो सुख की आकांक्षा से प्रार्थना का कोई संबंध नहीं सुख में जब पुकारो तब परमात्मा की आकांक्षा करते हो क्योंकि सुख तो था ही सुख के लिए तो पुकारी नहीं सकते थे अब तो तुम परमात्मा को उसी के लिए पुकार रहे हो और जब तुम उसी के लिए पुकारते हो तभी सुनी जाती है प्रार्थना उसके पहले नहीं सुनी जा सकती सुख में जिसने पुकारा उसका अर्थ हो गया कि उसे सुख काफी नहीं उसने समझ ली सुख की व्यर्थता तभी तो पुकारा उसने जान लिया कि सुख क्षण अभी है अभी गया इसमें ज्यादा रमने की जरूरत नहीं इसमें उलझने का कोई अर्थ नहीं उसने सुख की व्यर्थता को जान लिया तभी तो पुकारा दुख की व्यर्थता तो सभी जानते हैं जो सुख की व्यर्थता जान लेता है वही संन्यास्त हो जाता है दुख को तो सभी छोड़ना चाहते हैं जो सुख को भी छोड़ने को तत्पर हो जाता है उसकी ही प्रार्थना सुनी जाती है अब वो प्रौढ़ हुआ दुख छोड़ने की बात तो बचकानी है कांटा गड़ जाए कौन है जो उसे नहीं निकाल देना चाहता लेकिन जब फूल गड़ता है तब तुम फूल को भी निकाल कर फेंक देने को तत्पर हो जाओ और फूल भी गढ़ता है कांटे तो गढ़ते ही है फूल भी गढ़ता है लेकिन फूल की गड़न को जानने के लिए बड़ी संवेदनशील चेतना चाहिए फूल की चुभन को जानने के लिए बड़ा होश चाहिए कांटा गढ़ता है तो नींद में पड़े आदमी को भी पता चलता है शराब पिए आदमी को भी पता चलता है फूल गड़ता है ये तो तभी पता चलेगा जब तुमने ध्यान के मार्ग पर दो चार कदम उठाए हो और तुम संवेदनशील बने हो और तुमने जीवन को जाग के देखना शुरू किया हो थोड़ा होश आया हो तब तुम पाओगे कि फूल भी गड़ता है तब जो प्रार्थना उठेगी वही प्रार्थना पहुंचती है उसके द्वार तक और इस प्रार्थना में रुदन नहीं होगा इस प्रार्थना में आंखों में आंसू नहीं होंगे इस प्रार्थना में सुख की मांग नहीं होगी यह प्रार्थना भिखारी की प्रार्थना नहीं होगी यह प्रार्थना सम्राट की प्रार्थना होगी क्योंकि अब जिसे सुख की भी आकांक्षा न रही वही सम्राट है। भिखारी लौटा दिए जाते हैं। रहीम ने कहा है बिन मांगे मोती मिले मांगे मिले न चून वो इसी घड़ी के लिए कहा है कि परमात्मा के द्वार पर जो बिना मांगे खड़ा हो जाता है उसे तो सब मिल जाता है मोती बरस जाते हैं और जो भिखारी की तरह खड़ा होता है उसे दो रोटी के टुकड़े भी नहीं मिलते असल में भिखारियों की अस्तित्व में कोई जगह नहीं वहां तो जगह केवल सम्राटों की इसलिए तो सारे ज्ञानियों ने कहा है तुम इच्छा रहित हो जाओ तुम मांगो मत तुम जरा रुको मांगो मत और देखो कि कितना मिलता है मांग मांग के ही तुम गंवाए जा रहे हो जितना तुम मांगते हो उतना कम मिलता है जितना कम मिलता हो उतनी तुम्हारी मांग बढ़ती जाती जितनी ज्यादा तुम्हारी मांग बढ़ती उतना ही और कम मिलता जाता है जिस दिन मांग पूरी हो जाती मिलना बंद हो जाता है उस दिन तुम परम दीन हो जाते हो उल्टी है यात्रा मांगो कम मिलता जाता बिन मांगे मोती मिले और जिस दिन तुम्हें यह सूत्र समझ में आ जाता है उस दिन प्रार्थना में मांग खो जाती है प्रार्थना हृदय का उच्छवास हो जाती उसमें कुछ मांग नहीं होती दुखी आदमी तो बिना मांगे कैसे प्रार्थना करेगा दुख के स्वभाव को थोड़ा समझ लें दुख का पहला लक्षण है कि दुख आदमी को सिकोड़ता है तुमने भी अनुभव किया होगा जब तुम दुख में होते हो तो सब सिकुड़ जाता है जैसे प्राण सिकुड़ गए जम गया पत्थर की तरह सब कुछ जब तुम दुख में होते हो तो तुम चाहते हो कि कोने में छिप जाओ कोई तुम्हें मिले ना कोई तुम्हें बोले ना इसलिए तो बहुत दुख की अवस्था में लोग आत्मघात कर लेते हैं आत्मघात का मतलब इतना ही है कि वो कब्र में छिप जाना चाहते हैं अब कोई उपाय नहीं देना चाहते कि कोई दूसरा उनसे मिले अब जीवन से वो बिल्कुल टूट जाना चाहते हैं। दुख सिकोड़ता है दुख बंद करता है दुख चाहता है कि अंधेरे में डूब रहो न मिलो न जुलो न बोलो न किसी के पास जाओ दुख आत्मघात सिखाता है और परमात्मा है विस्तार और दुख है सिकुणा उनका तालमेल नहीं परमात्मा का अर्थ है ये जो फैला हुआ है सब सबोर ये जो अनंत तक फैलता चला गया है जिसकी कोई सीमा नहीं जिसके कण कण में पदचिन्ह है और पत्ती पत्ती पर जिसकी छाप है लेकिन तुम उसकी सीमा न पा सकोगे जो सब तरफ फैलता ही चला गया है परमात्मा का स्वभाव विस्तार है हिंदुओं ने जो शब्द परमात्मा के लिए चुना है वह है ब्रह्म ब्रह्म का अर्थ होता है विस्तीर्ण जो फैलता ही चला गया है और दुख सिकोड़ता है और परमात्मा है फैलाओ तुम विपरीत हो गए तुम तो मेलना खा सकोगे सुख फैलाता है सुख में तुम थोड़े फैलते हो सुख में तुम दूसरे से मिलना चाहते हो भोज देते हो मित्रों को परिजनों परिवार को निकट बुलाते हो हंसते हो गाते हो मिलते हो जुलते हो सुखी आदमी अपने सुख को बांटना चाहता है क्योंकि सुख अकेले नहीं भोगा जा सकता दुख अकेले भोगा जा सकता है उसकी दूसरे की जरूरत ही नहीं दुख बिल्कुल निजी है सुख फैलाव मांगता है और भी प्राण मांगता है आसपास जिनमें इस सुख की प्रतिबिंब बने झलक उठे सुख फैले इसलिए सुख सदा बटता है बटना चाहता है सुख में तुम्हारे प्राण थोड़ा सा आयाम लेते हैं तुम थोड़े से फैलते हो यह थोड़ा सा फैलना प्रार्थना का क्षण बन सकता है क्योंकि अभी तुम परमात्मा जैसे हो बड़े छोटे अर्थों में अगर वो विराट है सागर तो तुम एक छोटी बूंद हो लेकिन अभी तुम्हारा स्वभाव गुणधर्म एक जैसा है तुम भी फैल रहे हो परमात्मा भी फैल रहा अभी तुम एक कदम उसके साथ चल सकते हो और जो एक कदम उसके साथ चल लिया वो फिर कभी वापस नहीं लौटता उसके साथ एक कदम चल लेना इतनी परिपूर्ण तृप्ति है ऐसे अपरसीम धन की उपलब्धि है कि फिर कौन पीछे लौटता है फिर कौन देखता है एक कदम उठ जाए मंजिल आधी पूरी हो गई एक कदम उठ जाना ही काफी है स्वाद आ गया फिर तो तुम फैलते ही चले जाओगे फिर तुम भूल ही जाओगे सुकड़ना फिर हजार सुकड़ने की स्थितियां खड़ी हो जाए तुम छलांग लगा के बाहर हो जाओगे तुम कहोगे मैं सिर्फ फैलना जानता हूं मैंने फैलने का रस ले लिया मैं वो पागल नहीं जो सुकड़े कि कोई गाली दे और मैं दुखी होकर सुकड़ जाऊं अब सुकड़ना मैं चाहता ही नहीं अब तुम कुछ भी करो तुम मुझे सुकुड़ ना सकोगे अब तुम गाली दोगे हो मैं धन्यवाद दे के फैल के आगे बढ़ जाऊंगा जिसने एक बार स्वाद ले लिया परमात्मा के साथ एक कदम चलने का वही जानता है प्रार्थना क्या है वो एक कदम चलना सुख में हो सकता है ये तुम्हें बहुत जटिल लगेगा मगर इसी कारण तुम चूक रहे हो तुम दुख में पुकारते हो तब तुम्हारा कदम उठने को तैयार ही नहीं क्षा घास से भरा है तब तुम चलने की कोशिश करते हो और जब तुम्हारे प्राणों में जोश है और जब तुम्हारे पैर में ऊर्जा है और जब तुम नाच सकते हो दौड़ सकते हो तब तुम भूल ही जाते हो कि यह वक्त था जब मैं परमात्मा के साथ हो लेता सुख में विस्मरण हो जाता है दुख में याद होती इसलिए तालमेल नहीं बैठता तुम चूकते चले जाते हो दुख का स्वभाव अंधेरा है आनंद का स्वभाव प्रकाश है परम प्रकाश है अंधेरे से उठी प्रार्थना प्रकाश के लोगों तक नहीं पहुंच सकती अंधेरे में ही भटकती है, अंधेरे से उठी प्रार्थना भी अंधेरी होती है वह रोशनी के जगत में प्रवेश नहीं कर सकती तुमने कभी अंधेरे के टुकड़े को रोशनी में प्रवेश करते देखा है कि तुम घर में बैठे हो दिया जला है सब रोशन है और देखा है कि खिड़की से अंधेरे का टुकड़ा भीतर चला आ रहा कभी ऐसा तुमने देखा है कि छोटी बदली जैसा अंधेरे का टुकड़ा आ गया घर में रोशनी आ सकती है अंधेरे में अंधेरा रोशनी में नहीं जा सकता तुम घर में बैठे हो अंधेरे में ये उस तराह से गुजरता राहगीर लालटन लिए तो उसकी रोशनी तुम्हारे कमरे में आ जाएगी तैर जाएगी लेकिन अंधेरा प्रकाश में नहीं आ सकता रोशनी प्रकाश में जा सकती तो यह तो हो सकता है कि परमात्मा तुम में आ जाए जब तुम अंधेरे से भरे हो लेकिन यह नहीं हो सकता कि अंधेरे में उठी प्रार्थना परमात्मा में चली जाए और जब तुम अंधेरे में हो और दुख में हो परमात्मा आ जाए तो तुम उसे पहचान सकोगे वो आता भी लेकिन दुख में भरी आंखें सब तरफ अंधेरा देखतीं और रोशनी को पहचान नहीं सकती वो मान ही नहीं सकती बहुत बार इस पृथ्वी पे परमात्मा चला है बहुत रूपों में चला है कभी बुद्ध कभी कृष्ण कभी क्राइस्ट उसने तुम्हारे द्वार पर दस्तक भी दी लेकिन तुम पहचान नहीं पाए तुमने हजार बहाने खोज लिए हैं अपने अंधेरे में और तुमने अपने को समझा लिया है कि ये भी हमारे जैसा ही आदमी होगा थोड़ा ज्यादा समझदार वो भी बड़ी मुश्किल से तुमने उतनी स्वीकृति दी है प्रकाश अंधेरे में आए भी तो तुम आंख बंद कर लेते हो तुम अंधेरे के आती हो और दूसरी बात तो हो ही नहीं सकती कि अंधेरे में उठी प्रार्थना और प्रकाश के लोक में प्रवेश कर जाए जो अंधेरे से उठता है वो अंधेरे का स्वभाव है उसमें जब तुम सुख में मगन हो जब तुम सुख में ऐसे मगन हो कि तुम बांटना चाहते हो उसी क्षण अगर तुमने प्रार्थना की तो सुख का स्वभाव परम प्रकाश का तो नहीं वो कोई महासूर्य नहीं है सुख छोटा मिट्टी का दिया है लेकिन मिट्टी के दिए में भी जो ज्योति जलती है उसका स्वभाव तो सूरज का ही है इसलिए तो सुख की इतनी आकांक्षा है सुख की आकांक्षा में वस्तुतः आनंद की आकांक्षा छिपी है जिस दिन तुम खोज लोगे कि सुख की आकांक्षा में वास्तविक आकांक्षा क्या है इसलिए तो तुम सुख को रोकना चाहते हो वो तो क्षणभंगुर मिट्टी का दिया कितनी देर चलेगा ज्योति तो बुझेगी तेल तो चुकेगा इसलिए तो तुम सुख को जोर से पकड़ते हो कि खो ना जाए शाश्वत हो जाए सुख सुख शाश्वत नहीं हो सकता यद्यपि शाश्वत सुख भी है लेकिन तुम्हारी आकांक्षा साफ है कि तुम सुख को शाश्वत बनाना चाहते हो तुम समझ नहीं पा रहे हो तुम आनंद की तलाश में हो आनंद शाश्वत सुख है सुख आनंद की एक झलक है इस लोक में उतरी सर समझो कि आकाश में चांद है और झील के पानी पर उसका प्रतिबिंब बनता है बस ऐसा ही आकाश में आनंद भरा है और तुम्हारे मन की तरंगों से भरी झील पर उसका प्रतिबिंब बनता है वो सुख है और जब वो भी खो जाता है प्रतिबिंब में भी खो जाता है तब दुख है जब प्रतिबिंब बन रहा है तब तो तुम असली चांद की तलाश में निकल सकते हो क्योंकि तुम्हारे बीच और असली चांद के बीच थोड़ा सा नाता है प्रतिबिंब का सही बहुत सपनीला है जरा सा कोई हिला दे झील को मिट जाएगा लेकिन अगर झील शांत हो तो तुम अपने बनते प्रतिबिंब के राह से ही असली चांद तक भी पहुंच सकते हो सुख झलक है परमात्मा की संसार में दुख उसका अभाव है जब उसकी झलक है तभी पुकार लेना तब वो करीब है तब तो ही आसपास है झलक झूठी है लेकिन जिसकी झलक है वो सच है जब झलक से तुम भरे हो तब सब काम छोड़कर प्रार्थना में लीन हो जाना यही बड़ी कठिनाई है सुख में तो जरूरत ही मालूम नहीं पड़ती एक मां अपने छोटे बेटे को कह रही थी कि मैं दो दिन से देख रही हूं कि तूने रात की प्रार्थना नहीं की परमात्मा को धन्यवाद नहीं दिया समझाने के लिए उसने कहा कि देख इस गांव में गरीब बच्चे जिनको दो जून रोटी भी नहीं मिलती कपड़े फटे चीथड़े पहने हुए तुझे भगवान ने सब कुछ दिया है धन्यवाद देना जरूरी है। उस लड़के ने सिर हिलाया उसने कहा कि यही तो मैं सोचता हूं तो प्रार्थना उनको करनी चाहिए कि मुझको जिनको ना रोटी है ना कपड़े मैं किस लिए प्रार्थना करूं सब मिला ही हुआ है और ही प्रार्थना किए हुए मिला है तो मुझे क्यों झंझट में डालना प्रार्थना उनको करनी चाहिए जिनको कुछ नहीं मिला ये बच्चा तुम्हारे सबके मन की बात कह रहा है यही तुम कर रहे हो जब तुम दुख में हो तब प्रार्थना जब तुम सुख में हो तब क्या जरूरत है इसलिए सुख में आदमी सहज ही भूल जाता जब मौका था नाव को छोड़ देने का सागर में तब तो तुम भूल जाते हो और जब मौका बिल्कुल नहीं था सागर में नाव को छोड़ने का तूफान था सागर में ज्वार उठा था भयंकर आंधी चलती थी और हवाएं प्रतिकूल थी तब तुम अपनी छोटी सी नाव को लेकर सागर के किनारे पहुंचते हो तुमने डूबने की तैयारी ही कर ली और जब सागर में अनुकूल हवा थी कि पतवार भी न चलानी पड़ती सिर्फ पाल तानते थे और सागर की हवा ही तुम्हें ले जाती डूबने का कोई खतरा ना था न तूफान थी न आंधी थी सागर में छोटी छोटी लहरें थी जिनमें बड़ा निमंत्रण था तब तब तुम भूल ही जाते हो गए यात्रा पर निकलना तुम गलत मौका चुनते हो इसलिए परमात्मा से चूके हुए हो जब आदमी बीमार होता अस्वस्थ होता तब वो प्रार्थना करता बीमारी में परमात्मा की याद कठिन है हाँ जिसने जान लिया उसको तो हर घड़ी संभव है उसको तो उसकी याद ही है और कुछ याद नहीं रह जाता लेकिन जो यात्रा पर निकल रहा है उसको बीमारी में परमात्मा की याद करनी कठिन है क्योंकि जब शरीर रुग्ण होता है तो शरीर ही ध्यान को आकर्षित करता है सिर में दर्द हो तो सिर का दर्द ही याद आता है उस वक्त तुम कितना ही राम राम जपो हर राम के पीछे सिर दर्द होगा दो राम के बीच में सिर दर्द होगा आगे पीछे सब तरफ सिर दर्द होगा और राम राम जपने से और सिर दर्द बढ़ेगा जब शरीर रुग्ण है तब शरीर मांगता है सारा ध्यान उस समय तुम प्रार्थना करने बैठे जब शरीर स्वस्थ है तब शरीर भूला जा सकता है स्वास्थ्य की परिभाषा ही यही है जिन क्षणों में तुम शरीर को बिल्कुल भूल सको वही स्वास्थ्य का क्षण क्योंकि जब भी शरीर बीमार होगा तो तुम पूरा नहीं भूल सकते जहां बीमारी है वहां शरीर तुमको चोट मारता रहेगा सिर में दर्द है तो याद दिलाता रहेगा और यह स्वाभाविक है नहीं तो सिर दर्द को तुम मिटाओगे कैसे शरीर कहता है यहां तकलीफ है इसको मिटाओ वो सूचन कर रहा है वो खबर भेज रहा है कि सिर में तकलीफ है ये पहले जरूरी है इसको मिटाओ प्रार्थना वगैरह पीछे कर लेना अभी अस्पताल जाओ ये वक्त मंदिर जाने का नहीं वो ये कह रहा है कि शरीर बड़ी तकलीफ में है और शरीर तुम्हारा आधार है अगर उसकी याद भूल जाए तो शरीर सड़ी जाएगा तो शरीर तुम्हारा ध्यान आकर्षित करता है इसलिए समस्त साधना पद्धतियां चाहती हैं कि तुम पहले स्वस्थ हो जाओ लेकिन जैसी तुम स्वस्थ होते हो वैसे तुम प्रार्थना को एक तरफ रख देते हो तब दूसरे ज्यादा जरूरी काम तुम्हें करने जैसे मालूम पड़ते असल में जब तुम स्वस्थ होते हो तब तुम शरीर को भोगना चाहते हो तब कौन प्रार्थना करे जब रुग्ण होते हो जब तुम शरीर को भोग नहीं सकते तब तुम प्रार्थना करते हो तब प्रार्थना हो नहीं सकती जब स्वस्थ होते हो तब तुम कहते हो कर लेंगे प्रार्थना अभी कोई जल्दी है अभी तो जवान है आने दो बुढ़ापा कर लेंगे प्रार्थना अभी कौन समय खराब करे अभी जिंदगी हरी भरी है अभी सब तरफ निमंत्रण है अभी बहुत कुछ भोगने को है सुबह सुबह उमर खयाम ने लिखा है कि मैंने जाके मधुशाला के द्वार पर दस्तक दी भीतर से आवाज आई अभी मधुशाला खुलने का समय नहीं तो मैंने कहा सुनो समय असमय की बात नहीं सूरज निकल चुका है सांझ होने में देर कितनी लगेगी थोड़ा ही समय हाथ में जितना पी सकूं पी लेने दो जब तुम स्वस्थ हो तब तो लगता है थोड़ा ही समय हाथ में है जल्दी ही सांझ हो जाएगी तब तुम मधुशाला की तरफ दौड़ते हो जब तुम दौड़ नहीं सकते पंगु हो बिस्तर पर पड़े हो जब कुछ और करने को नहीं सोचता तब तुम प्रार्थना करते हो प्रार्थना ऐसी मालूम पड़ती है तुम्हारे जीवन व्यवस्था की फेहरिस्त पर आखिरी चीज जब कुछ करने को नहीं होता तब तुम प्रार्थना करते हो तुम किसे धोखा दे रहे हो प्रार्थना तुम्हारी फेरिस्त पर जब प्रथम होगी तभी सुनी जा सकेगी वस्तुता तो प्रार्थना ही जब अकेली तुम्हारी फेरिस्त हो जाएगी तभी सुनी जा सकेगी जब तुम सभी जीवन की दिशाओं को प्रार्थना की दिशा में ही डुबा दोगे जब प्रार्थना ही तुम्हारा भोग जब प्रार्थना ही तुम्हारा प्रेम जब प्रार्थना ही तुम्हारा धन जब प्रार्थना ही तुम्हारा पद तुम्हारी प्रतिष्ठा होगी जब प्रार्थना ही सर्वस्व होगी तभी सुनी जा सकेगी जब पूरे प्राणपन से एक लपट की भांति प्रार्थना उठेगी तभी वो ज्योति परमात्मा के चरणों तक पहुंच पाती है लेकिन जब तुम दीनहीन होते हो रुग्ण अस्वस्थ अस्पताल में पड़े टांग हाथ बंधे तब तुम प्रार्थना करते हो तुम्हें प्रार्थना के लिए और कोई समय नहीं मिलता जब तुम बूढ़े हो जाते हो जीवन चुक जाता है हाथ से समय खो गया होता है सब अवसर तुमने मिट्टी कर दिए जब जीवन की आखिरी घड़ी आने लगी और मौत के पद ध्वनि सुनाई पड़ने लगी तब तुम भयभीत भय प्रार्थना में संलग्न हो जाते नहीं अस्वस्थ दशा में प्रार्थना नहीं हो सकती प्रार्थना के लिए एक आधारभूत स्वास्थ्य की जरूरत है ये तो ऐसे ही है जैसे कि किसी वृक्ष को पानी न मिले जमीन सूख गई हो धूप भयंकर पड़ती हो वृक्ष का तन प्राण कुंभला गया हो और तब वृक्ष फूलों को लाने की कोशिश करे कैसे फूल आएंगे फूल तो वृक्ष के स्वास्थ्य उत्पन्न होते हैं फूल तो वृक्ष के भीतर के स्वास्थ्य की खबर है फूल तो वृक्ष का अपरसीन दान है आनंद का फूल तो यह कह रहे हैं कि वृक्ष अब इतना भर गया है ऊर्जा से कि बांटने को तत्पर है और वृक्ष के पास अब इतना है कि वो देगा वह अपनी सुवास से अपने को बांटेगा अनजान अपरिचित हवाएं ले जाएं अब उसकी बास को पहुंचा दें दूर दिगंत तक वृक्ष में जैसे फूल हैं वैसे ही जीवन में प्रार्थना है जब तुम भरे पूरे होते हो जब सब तरफ ऊर्जा प्रवाहित होती है जब सब तरफ भीतर युवापन होता है तभी जीवन के फूल तभी प्रार्थना के फूल संभव होते लेकिन तुम उल्टे क्षण चुनते हो ध्यान कोई थेरेपी या चिकित्सा नहीं है चिकित्सा के लिए अस्पताल है मंदिर नहीं चिकित्सा के लिए डॉक्टर गुरु नहीं गुरु के पास तो तुम परिपूर्ण स्वस्थ हो के आना तो वो तुम्हें अनंत की यात्रा पर सरलता से ले जा सकेगा लेकिन तुम गुरु के पास भी ऐसे आते हो जैसे वो कोई डॉक्टर हो मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं बीस साल से मिर्गी आती है वो मिटती नहीं उसके लिए डॉक्टर है उसके लिए अस्पताल है यहां में मिर्गी ठीक करने को नहीं हूं और मिर्गी ठीक हो जाएगी फिर करोगे क्या जिनकी ठीक है वो क्या कर रहे हैं वही करोगे ना मिर्गी में खुद ही उलझे हो मिर्गी ठीक होगी तो 10-5 को और उलझा दोगे और क्या करोगे जीसस के जीवन में उल्लेख है कि जीसस एक गांव में आए और उन्होंने एक आदमी को युवा आदमी को सुंदर आदमी को एक वैश्या के पीछे भागते देखा वो पहचान गए उस आदमी को क्योंकि वो आदमी पहले अंधा था और जीसस ने हाथ छूकर उसकी आंखें ठीक की थी तो उसे पकड़ा और कहा कि ना समझ क्या मैंने तुझे आंखें इसलिए दी थी कि तू वेश्याओं का पीछा कर उस आदमी ने बड़े क्रोध से जीसस की तरफ देखा और कहा और आंखों का उपयोग ही क्या है ये तो तुम्हें देने के पहले ही सोच लेना था आखिर आंख में चाहता किस लिए था इसलिए कि रूप देखू अब आंख देखे शिकायत क्या कर रहे हैं जीसस को उसने चौंका दिया होगा उन्होंने सोचा था कि शायद आंख देने आंख परमात्मा की तरफ उठेगी लेकिन बहुत आंख वाले किसकी आंख परमात्मा की तरफ उठ रही अंधा जब तक था तब तक शायद वो प्रार्थना करता रहा और परमात्मा की की स्तुति गाता रहा हो जब आंख मिल गई तो आदमी वैश्या की तरफ जाता है आदमी बहुत अद्भुत है वो गांव के भीतर घुसे उन्होंने एक शराब घर के बाहर एक शराबी को बड़ा उत्पात मचाते देखा शोरगुल मचा रहा अनाप शनाप गालियां बकरा है मुंह से फसुकर कर गिर रहा वो उसको भी पहचान गए। उसने कहा, रहे मेरे भाई तू तो बिस्तर पे पड़ा था हड्डी हड्डी हो गया था भूल गया उस आदमी ने भी गौर से जीस को देखा कहा ठीक मैं पहचानता हूं तुम्ही मुसीबत खड़ी की मैं तो अपनी शांति से अपने बिस्तर पर पड़ा था अब तुमने मुझे स्वस्थ कर दिया अब स्वास्थ्य का क्या करूं स्वास्थ्य हो तो आदमी शराब घर जाता है बीमार हो तो सदगुरु की तलाश करता है जी सस उदास होकर गांव के बाहर निकल गए अपने ही किए पे पछतावा होने लगा होगा ये मैंने क्या किया मैं तो सोचता था कि स्वस्थ आदमी पूजा प्रार्थना में लीन होगा और वो मुझ पर नाराज हो रहा है अब क्या करूं गांव के बाहर जाते थे कि उन्होंने एक आदमी को देखा जो एक वृक्ष से फंदा लगा के अपनी फांसी लगाने की कोशिश कर रहा था उन्होंने उसे रोका कि रुको ये क्या कर रहे जब पास आया तो देखा यह भी पुराने परिचितों में से था यह आदमी मर चुका था जीसस ने इसको जिंदा किया था उस आदमी ने कहा कि तुम मेरे दुश्मन हो मित्र नहीं मैं तो मर गया था तो शांति हो गई थी तुमने मुझे मरे से उठा दिया और ये उपद्रव इतना ज्यादा है कि मैं जीना नहीं चाहता तो मैं मरने का इंतजाम कर रहा हूं और जो भूल मेरे साथ की दूसरे के साथ मत करना जो मर जाए उसको मरी जाने देना क्योंकि जिंदगी इतना उत्पात है आखिर जीवन का करोगे भी क्या इसे थोड़ा समझ लेना क्योंकि अनेकों को ऐसी भ्रांति है कि सदगुरु कोई चिकित्सक है है चिकित्सक लेकिन बीमारियों की चिकित्सा नहीं करता स्वस्थों की चिकित्सा करता है। वो चिकित्सा स्वस्थ आदमी की है बीमार की नहीं बीमार की तो दूसरे लोग हैं वो कर लेते हैं उसके लिए झंझट में पड़ने की सदगुरु को कोई जरूरत नहीं है सदगुरु तो स्वस्थ की चिकित्सा करता है क्योंकि एक और महास्वास्थ्य एक और महाजीवन है जो जब तुम स्वस्थ हो तभी उस यात्रा पर निकल सकोगे लेकिन अगर तुम स्वस्थ हो जाओ तो तुम सदगुरु के पास आते ही नहीं मेरे पास लोग आते हैं बीमार हैं या अशांत हैं। शरीर से बीमार है या मन से बीमार है कहते हैं बड़ी अशांति है कोई मार्ग बताइए जब चित्त तुम्हारा अशांत है तब तो ध्यान करना बहुत मुश्किल होगा तुम करीब करीब विक्षिप्त दशा में हो तुम्हारी अवस्था ऐसी नहीं कि मैं तुमसे कहूं कि तुम पांच क्षण के लिए शांत बैठ जाओ तो तुम बैठ सको मैं पूछता हूं जब शांत थे तब क्यों ना आए वो कहते जब शांत थे तो जरूरत ही क्या थी तो आसान थे इसलिए आए इस बात का बहुत बहुमूल्य स्मरण रखना जरूरी है क्योंकि जितने शांत तुम तो मेरे पास आओगे उतनी आसानी से काम हो सकेगा नहीं तो मेरी ऊर्जा तुम्हारी ऊर्जा पहले तो तुम्हें शांत करने में लगती व्यर्थ समय तो उसमें जाता है और यह भी पक्का नहीं कि शांत होने के बाद तुम ठिकोगे शांत हो गए तुम भागोगे बाजार में क्योंकि शांति तुम इसलिए चाहते हो कि जरा मन शांत रहे तो धन थोड़ा और कमा ले जरा मन शांत रहे तो आने वाला इलेक्शन लड़ लें अब इतना अशांत है कि कहां जाए क्या करें मुसीबत मन की शांति तुम चाहते किस लिए हो कि संसार में थोड़ी सफलता और मिल जाए और संसार के कारण ही अशांति हो रही और शांति भी तुम इसलिए चाहते हो कि संसार में और थोड़ी सफलता मिल जाए अगर तुम शांत हो भी गए तो तुम उस शांति को और नई अशांति को पाने में ही लगाओगे और करोगे क्या इसलिए मेरी तुम्हारे बीच कोई उत्सुकता नहीं है कि तुम शांत हो जाओ मेरी उत्सुकता तो इसमें है कि तुम ठीक से समझ लो कि तुम्हारी अशांति के कारण क्या हैं और तुम कारणों को छोड़ दो शांत होने की फिक्र मत करो जड़ को पकड़ लो कि अशांत होने के कारण क्या है महत्वाकांक्षा तो कि बहुत धन इकट्ठा कर लें कि बहुत बड़े पद पे हो जाए कि जिंदगी में लोगों को करके दिखा दें कि कुछ है इतिहास में नाम छूट जाए ये तो तुम्हें अशांत कर रही है बात अगर तुम सामान्य जीवन के लिए राजी हो जाओ तो अशांति की जरूरत क्या है रोटी तुम कमा लेते हो दिल्ली दिक्कत दे रही है दिल्ली पहुंचना है बिस्तर तुम्हारे पास सोने के हैं नींद तुम्हें तो ठीक हो जाती है लेकिन बिस्तर पर नींद नहीं आ सकती क्योंकि मन दिल्ली में है और तुम यहां पूना में सोते हो फासला बहुत रहता है मन में तुम पूना में दोनों एक साथ सो तो ही सो सकते हो तनाव बना है इतना तो काफी है कि तुम पानी पी लो खाना खा लो छप्पर बना लो हर आदमी के लिए काफी है अगर जरूरतें पूरी करनी हो तो पृथ्वी काफी है लेकिन अगर वासनाएं पूरी करनी हो तो यह पृथ्वी क्या आनंद पृथ्वी हो तो भी काफी नहीं तब अशांति पैदा होती जब तुम किसी ऐसी चीज के पीछे जाते हो जो कि व्यर्थ है तब अशांति पैदा होती होनी ही चाहिए मैं शांत करके और तुम्हें मुसीबत में नहीं डालूंगा तुम्हें अशांत होना ही चाहिए तभी तो तुम जागोगे तुम्हारी अशांति ही तो तुम्हें एक दिन इस बात का बोध दिलाएगी कि तुम जो कर रहे हो वो ऐसा है कि उससे अशांति होगी अब तुम हाथ आग में डाल रहे हो और हाथ जलता है और तुम कहते हो कि कुछ उपाय बता दीजिए कि हाथ ना चले और आग में तुम डाले ही जाते हो जलना ही चाहिए क्योंकि जलेगा तो ही तुम शायद खींचोगे अशांति में तुम ध्यान करने को उत्सुक होते हो शांति में ध्यान करने को उत्सुक हो तो ही ध्यान लग पाएगा